देवी भागवत सातवां स्कंद तारका से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति जन्मेदय ने कहा मुने आप पहले कह चुके हैं कि हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो कृतकृत्य एवं परम भाग्यशाली हो महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है राजन सुनो प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ जब सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया तब भगवान शिव देश देशांतर में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए दीपों और पर्वतों से ही सारा संसार शक्तिहीन हो गया सबको हृदय में बहने वाला आनंदमय रथ स्रोत बिल्कुल सूख गया सबके मुख पर उदासी छा गई सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए रोगों ने सबको धर दबाया ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा राजन भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय सिंगल से हो गए उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ था त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वरदे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी फिर तो वह महान असुर देवाधिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पा मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग लगा कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं थी इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई उन्होंने सोचा शंकर जी के तो पत्नी ही नहीं है फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा इस प्रकार चिंता से अत्यंत व्याकुल होकर सभी देवता वैकुंठ में गए एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई श्रीहरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है मणिद्वीप में विराजने वाली देव भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़े हैं हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है दूसरी कोई बात नहीं उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए गुण और दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है पुत्र से तो पद पद में अपराध होते हैं एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपड़ से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण जाओ देर करना अनुचित है तुम्हारा कार्य भी अवश्य पूर्ण कर देंगी। राजन इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े गिरिराज हिमालय पर पहुंचते हुए देर न लगी सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधना आरंभ कर दिया जिने अंबा यज्ञ की विधि मालूम थी वे अंबा यज्ञ करने लगे राजन समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीयादि व्रत का आयोजन बन गया कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए कुछ देवताओं ने नाम जब आरंभ कर दिया कुछ व्यक्ति सुख्त पाठ करने लगे कुछ लोगों ने मंत्र का जब आरंभ कर दिया कुछ पृथ्छमती अंतर्याग के शन, अभ्यासी और न्यास के पारायण बन गए कुछ देवता सावधान होकर मायाजी बीज मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे जाए कर, कराते बहुत समय बीत गया तदनंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और शुक्रवार था चारों वेद मूर्तिमान होकर चारो दिशाओं में उसकी स्तुति करने लगे उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी उनका रंग लाल था ना बहुत ऊंची थी और ना नीची मध्यम श्रेणी की थी आधी और अंत से रहित उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं होता था